आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और खास श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनके जरिए कैसे अपने करियर को फ्रेम करना है उस विषय पर उनसे चर्चा करते हैं तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए प्रगति गोरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे बात करेंगे करियर इन कॉमर्स के बारे में तो आप सभी की तरफ से प्रगति गोरे का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नमस्कार सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सब प्रेम नमस्कार मैं प्रगति गोरे बोल रही हूं मैं पुणे में रहती हूं और आरजेएसपीएम आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज में पढ़ाती हूं मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरा विषय है कॉमर्स मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू किया है 2011 में मैंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है जो प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन है नेट सेट के एग्जाम हमें देने पड़ते हैं और अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ पुणे यूनिवर्सिटी से सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से मुझे पढ़ाने का शौक़ था इसीलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है और मेरे बाकी के हॉबीज़ हैं मुझे मैगजीन पढ़ना पसंद है गाना सुनना पसंद है फिल्म फिल्म देखना वगैरह पसंद है अच्छा, मैंने अच्छा। सुगम संगीत में एक साल का प्रशिक्षण लिया है क्या प्रगति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपके परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके घर में आपके साथ में आ, मेरी शादी हो चुकी है मेरे दो बेटे हैं और वो दोनों भी पढ़ रहे हैं और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है प्रगति जी मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि हम लोग करियर के बारे में जब बात करते हैं चलिए करियर एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस तरह से हमारे जीवन में वो हम सभी जानते हैं लेकिन उसका चॉइस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और व्यक्तिगत रूप से हमारी रुचि भी उस विषय पर होना चाहिए तो आजकल के युवा कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए बहुत सारे आ, करियर के पॉइंट्स हो गए हैं तो किस विषय को चुनें कैसे चुने इसमें उनका थोड़ा सा दिक्कत होता है After tenth, after twelfth, nest, क्या करना है? है। ऐसा सवाल उनके मन में आता है. तो क्या करना चाहिए ऐसे? आ, वास्तव में हम लोग जब देखते हैं तो अब हम लोगों को बहुत कम फील्ड के बारे में मालूम है जैसे मेडिकल हो गया इंजीनियरिंग हो गया इस बारे में बहुत चर्चा हो जाती है पर अगर आंकड़े अगर आजकल के देखे जाए तो कॉमर्स में सबसे ज्यादा एडमिशन्स आजकल देखे जाते हैं बहुत लोकप्रिय हो गया है ये पर फिर भी हम लोगों को इस कॉमर्स कर... में क्या करियर हो सकते हैं इस बारे में उतना जानकारी नहीं है जैसे हमारी जानकारी या सोच बहुत सीमित है ऐसा लगता है हमें कि कॉमर्स में सिर्फ बैंक में नौकरी मिलेगी पर ऐसा नहीं है कॉमर्स में बहुत स्कोप है बहुत अभी इतने ज्यादा फील्ड बढ़ गया है कॉमर्स में अगर हम शुरू करें तो सी एस से लेके बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं तो इसमें अगर डिटेल में हम बात करना चाहे तो क्या मैं इसमें सब एक नंबर वाइज बता दूं आपको जी हम्म तो इसमें सबसे पहले आता है सी ए सी एस आई सी डब्ल्यू ए चार्ट सी ए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट सीएस यानि कंपनी सेक्रेटरी ये कोर्सेज हैं मीन्स जो कॉमर्स फील्ड लेते हैं वे लोग ये कोर्सेज कर सकते हैं और आईसीडब्ल्यू ए है इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट इन सब कि आज के आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है और आय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन्हें बहुत अच्छा इनकम ऐसे इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा है जैसे अगर सीए कोर्स कर लिया है सीए के एग्जाम्स दे दिए हैं तो तुम खुद का कंसल्टेंसी फॉर्म खोल सकते हो और गवर्नमेंट जॉब में भी इनको बहुत इनके आ, मांग है आज आजकल मार्केट में उसके बाद आ जाता है बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में हर पोस्ट में मीन्स क्लर्क से लेके एकदम टॉप मोस्ट पोस्ट तक कॉमर्स के लोगों की जरूरत होती है उसके बाद है इंश्योरेंस आजकल हम जानते हैं कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी हजारों कंपनी है मार्केट में जहां कॉमर्स के ग्रेजुएट्स या कॉमर्स पोर्स पोस्ट ग्रेजुएट्स इन लोगों की जरूरत होती है इसके बाद अकाउंटिंग है हर कंपनी में अकाउंटेंट्स क्लर्कस इनकी जरूरत होती है कॉमर्स ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स इसके लिए उपयुक्त होते हैं उसके बाद कॉमर्स में नेट सेट पास करके हम लोग वाणिज्य या कॉमर्स कॉलेज में प्राध्यापक पढ़ा सकते हैं इसके बाद आता है टैक्सेशन अभी टैक्स के बारे में हमको सब लोगों को बहुत जानकारी है टैक्स कंसल्टेंट्स जो रहते हैं इनकी जरूरत हम सबको ही पड़ती है इनकम टैक्स के फॉर्म भरते समय या और किसी तरह से तो टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं ये भी कॉमर्स के ही लोग होते हैं इसके बाद आज एक नया जो फील्ड है ई कॉमर्स हम लोग देखते हैं ऑनलाइन हम लोग खरीदी करते हैं विक्री करते हैं तो उसमें आ जाता है ई कॉमर्स ई कॉमर्स में भी कॉमर्स के बच्चों को बहुत स्कोप है ई कॉमर्स में कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इसके बाद आजकल नया जो चल रहा है विषय वो है जीएसटी जीएसटी में भी कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स को ज्यादा जानकारी है और अब ये नया क्षेत्र खुल गया है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इसके बाद मार्केटिंग वेब डिजाइनिंग इन सब में भी आगे अगर थोड़ा कोर्स कर लिया जाए आगे आफ्टर बी या एम तो यहाँ पर भी आपके क्षेत्र खुल जाते हैं उसके बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आ, कॉमर्स के ग्रेजुएट्स को स्कोप है चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं जॉब मिलने के तो हम लोग देख सकते हैं कि कॉमर्स के हम लोग एक्चुअली हमारे कॉलेज में बोलते हैं कि कॉमर्स का विद्यार्थी कभी भूखो नहीं मरेगा अगर थोड़ा मेहनत कर ले तो उसे अच्छे से जॉब मिल जाता है आ, अनेक ऑप्शन है कॉमर्स में सिर्फ हमें अपनी रुचि के अनुसार पहचानने की जरूरत है और उस तरह से चूज करना चाहिए कौन सा फील्ड ऐसे मुझे लगता है प्रगति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो रेडियो मधुवन को सुन रहे हैं और अपने करियर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो कहीं कॉमर्स के बारे में अगर सोचे तो उनके लिए बहुत अच्छा है की कॉमर्स में कौन कौन से फील्ड है कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कितनी वैरायटी ऑफ चीज़ें आज के समय में आया है उसके बारे में आपने बताया है और एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि कॉमर्स में उनको एक्सेल करना है बहुत अच्छा करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ें उनमें होनी चाहिए एक्चुअली कॉमर्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम कॉलेज में आने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तीन या घंटे ही सिर्फ लेक्चर्स रहते हैं तो उसके बाद वे लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं कुछ जॉब कर सकते हैं छोटे मोटे साइड बाय साइड जिससे उनको जॉब एक्सपीरियंस उसी समय मिल जाता है मीन्स जैसे इलेवेंथ ट्वेल्थ हो गया तो जब तुम बीकॉम में एडमिशन ले लेते हो साथ में ही तुम थोड़ा छोटा कोई तो छोटा जॉब ढूंढ सकते हो जिससे एक्सपीरियंस मिल जाता है और किसमें हमारी खास रुचि है उस उस हिसाब से हम लोग बी के बाद कोर्सेज कर सकते हैं जैसे एमबीए मार्केटिंग हो गया एमबीए फाइनेंस गया। तो इस तरह से तुम उसमें और ज्यादा प्रगति कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों को क्लियर हो रहा है कि कॉमर्स में हमें किस तरह से काम करना है और शुरुआत में ही अगर आपने कॉमर्स चूज किया है तो बहुत ही अच्छी बात आपको ये है कि आप पढ़ते पढ़ते जॉब भी कर सकते इसका मतलब यह है कि जॉब यानी वो परमानेंट जॉब नहीं होगा आपको लर्निंग के हिसाब से जॉब होगा आपको सीखने के लिए होगा जितना आप प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे और आप स्टडी करेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है रिलेट करती हैं कि कैसे बिजनेस होता है कैसे काम होता है लेन कैसे होता है और उसका फॉर्मेट क्या है वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में और थियोरी में क्या डिफरेंस है वो चीज़ें समझ में आ जाएगा इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर पढ़ाई करते करते कुछ पार्ट टाइम अगर कर लेते हैं जॉब तो उसमें आपको बहुत चीजें जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा प्रगति जी मुझे लगता है यही बात आप बताना चाहते हैं ना हाँ ओके हाँ. okay, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं तो प्रगति जी आपने संगीत भी सीखा है तो मैं चाहूंगा की आपका पसंदीदा गाने का एक मुकड़ा सुनाइए ये एक मेरा पसंदीदा गाना है जी तो इसके में दो लाइन सुनाना चाहूंगी आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी छूकर तुम्हें खिल जाएंगे घर इनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने खामोशिया खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशिया क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ मेरा ये समय तो वहीं पे ठहरा हुआ बताऊ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ हू खामोशियाँ इक साज है तुम धुन को इलाओ जरा शियाज हैं कभी आ गुनगुना ले जरा बेकरार है बात करने को खामोशिया खामोशिया लिपटी हुई खामोशिया धन्यवाद मैं रविंदैन आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति सब कुछ दिया भगवान तेरी लीला बड़ी महान ओके प्रगति जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को भी अच्छा फील हो रहा है और मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह का शायद गाना है जो आपने गुनगुनाया गुन है और बहुत ही प्यारा सा गीत है और आपने अच्छी तरह से गुनगुनाया थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा जो एक माहौल बना है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हैं उनका करियर को कैसे वो फ्रेम कर सकते हैं उस विषय पर बातें करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपने अपना करियर कैसे बनाया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक्चुअली uh, मैंने बी किया है उसके बाद एम किया और फिर मैं जॉब में लगी हूँ एक साल जॉब करते करते मैंने नेट नेट सेट के एग्ज़ाम्स दिए हैं और नेट uh, सेट में एक तीन बार देने के बाद मैं नेट पास हुई हूं uh, उसके बाद मैं अभी आरजेएसपीएम में पढ़ा रही हूं और एक साल मैंने एक्चुअली सीए के पास काम भी किया है तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए बीकॉम होने के बाद एमकॉम uh, करते समय एक साल सीए के यहां पे एक्सपीरियंस भी लिया है अच्छा, अच्छा। <laughs> बात आपने बताया किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ और कैसे आपने इसको धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़े और नेट सेट का जो एग्ज़ाम है उसको आपने तीन बार में क्लियर किया और फिर आगे बढ़कर आपको अभी जॉब जो मिला है आप जो जॉब कर रहे हैं वो करेंटली जो राजमाता जिजाबाई कॉलेज है पुणे में उसमें आप काम करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि कॉमर्स की बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ चीज़ें इसमें आती हैं बहुत सारे नाम आपने पहले शुरुआत में ही बताया कि इसमें अलग अलग पार्ट में जो है हम अपना करियर बना सकते हैं एम भी कर सकते हैं कंपनी का काम भी कर सकते हैं सी कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं सी भी बन सकते हैं चार्ट अकाउंट भी बन सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें जैसे कि कुछ पूर्व में जो लोग हैं हमारे अभी भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा करियर बनाया है जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनमें से कुछ लोगों का एग्जांपल आप बताएंगे तो हमारे विद्यार्थियों को बहुत आसान होगा इन चीजों को समझने में हमारे मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी ये श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ के अलीमिनी है मतलब इन्होंने यहाँ से कॉमर्स uh, की पढ़ाई की है इसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम हैं लक्ष्मी निवास मित्तल एक जो बहुत बड़े कंपनी के ओनर हैं स्टील मेकिंग कंपनी के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी के ओनर हैं इन्होंने भी कॉमर्स कोर्स किया है बैचलर इन कॉमर्स ये इन्होंने जेवियर्स सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ कोलकाता कौल, यहाँ से किया है हुँ. उसके बाद अपने फेमस इंडियन चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चेस चैंपियन जो रह चुके हैं इन्होंने भी कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई की है इनको खेल रत्न भी मिला हुआ है उसके बाद विपिन हांडा फिल्म प्रोड्यूसर ये भी कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं इन्होंने भी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यहाँ से कॉमर्स में पढ़ाई की है उसके बाद अंशुमन जैन जी हैं ये सीओ सी ईओ एक बहुत ही फेमस बैंक के इन्होंने भी कॉमर्स में ही पढ़ाई की है ऐसे और भी बहुत हो सकते जी, हैं ये मेरे थोड़े आ, हैं आपको जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किन किन लोगों ने कॉमर्स करने के बाद अपना बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल करियर बना है उसके बारे में आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को काफी अच्छा लग रहा होगा करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें जैसे कि करियर मोटिवेशन के लिए आप अपने हिसाब से क्या बताना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों को कॉमर्स के या कोई भी विषय कोई भी, कोई भी भी मैं एक ये बताना चाहूंगी कि मेहनत हार्ड वर्क को दूसरा कोई भी हार्ड वर्क के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं किसी भी फील्ड में जाओ उसमें हार्ड वर्क जरूरी है चाहे वो इंजीनियरिंग अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को देखा जाए तो वो इतना पढ़ाई करते हैं की मतलब ग्यारहवीं बारहवीं से टेंथ से बहुत पढ़ाई करते हैं मींस बहुत मेहनत करते हैं हार्ड वर्क करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स में एक ऐसे देखा जाता है कि उनको लगता है हमारा इजी है तो हम लोग बस ऐसे ही निकल लेंगे तो हो जाएगा ऐसा नहीं है हार्ड वर्क हर जगह ही जरूरी है कॉमर्स में चाहे तुमने इलेवेंथ ट्वेल्थ या टेंथ में पढ़ाई ना की हो कम परसेंटेज वाले ज्यादा करके इस फील्ड में आ जाते हैं बट आगे चल के मेहनत करना जरूरी ही है हार्ड वर्क के सिवा किसी भी फील्ड में तुम कुछ कर नहीं पाओगे कुछ बन नहीं पाओगे ऐसा मुझे लगता है तो कॉमर्स ऑप्शन लिया है इसलिए हम लोग इजी लाइफ जी सकते हैं ऐसा नहीं है वहां पर भी तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी है नहीं तो मार्केट में खुद खुद, खुद खुद को कुछ बनाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है प्रगति जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड में आप एक्सेल करें चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स लिया हो या फिर साइंस आपके पास आया हो लेकिन बात यही आती है कि जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ पर आपको हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है कोई दूसरा आम, उस पर ऑप्शन ही नहीं है माना जितना आप हार्डवर्क करेंगे काम करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा और इतना ही आगे उतना ही आगे, आगे आप बढ़ेंगे तो इसी ज़रूरी है जब भी आप अपना करियर की बात आती है तो कई बार होता है हमारे विद्यार्थी लाइफ में दसवीं पूरा होने के बाद फिर थोड़ा सा कंटाला आता है लेकिन फिर भी ऐसे तैसे करके बारहवीं को भी हम लोग पूरा करते हैं फिर वापस डिग्री कॉलेज में एंट्री करना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कितना पढ़ना है लेकिन बात यही है कि आजकल जो समय चल रहा है पढ़ाई ही आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकेंगे तो पढ़े लिखे लोगों की ये दुनिया है और पहले ऐसा होता था कि मेहनत करने से भी आप अपना करियर या अपना परिवार को चला सकते थे लेकिन आज ऐसा नहीं है आज आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट बनते हो तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो रास्ते बहुत है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर बारहवीं के बाद फिर आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर वापस जो है बैक uh, हो जाएंगे आप यानि फिर से वापस वही चीजें करनी पड़ेगी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छी तरह से मेहनत करते हैं इस तीन सालों में और तीन सालों में जो चीज़ें आपकी रुचि की हैं वो उस फील्ड में आपको एक्सेल करना है ऐसा नहीं कि पूरा ही चीज़ें आपको करनी है प्रगति जी ने जैसे शुरुआत में कहा बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं आप उसमें अपना जैसे फाइनेंस में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं आपकी रुचि उस पर है या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी में जाना चाहते हैं तो कंपनी के काम्स को आपको देखना है इंडस्ट्री को देखना है तो आप उसमें आपका इंटरेस्ट है तो वहां पर भी जा सकते हैं और मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग में आप जा सकते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कहाँ आपको अच्छा लगता है किस फील्ड में आपका रुचि है थोड़ा सा इसको जानना है और मैं इसको थोड़ा सा और इवेलवेट करना चाहूँगा प्रगति जी आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और जैसे कि हमारी रुचि कॉमर्स में आ गया या साइंस में किसी भी फील्ड में आ गया लेकिन फिर हमें पर्टिकुलर एक जगह पे काम करना है तो किस तरह से उस चीज को समझे हम लोग जैसे मैंने बोला कि सीए ए चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो आप उसमें क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो रेगुलरली उस क्लास को चाहिए रेगुलर पढ़ाई करें क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट है सी के अगर हम देखे जाए तो पास होने वाले जो स्टूडेंट्स है टू परसेंट से भी कम रिजल्ट रहता है इसका तो तो पहले तुम ये देखो कि अपनी कैपेबिलिटी किस चीज की है सीए ए की अगर है अपनी कैपेबिलिटी तो वो कोर्स करो या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर बैंकिंग में अगर रुचि है तो फुल बैंकिंग का फुल कोर्स करके कॉन्सेंट्रेट करो उसके जो एग्जाम्स रहते हैं रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केटिंग में सपोज तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुमने एमबीए मार्केटिंग करना है तो उस चीज में मतलब फुल कंसंट्रेशन करके तुम उस फील्ड को मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें तुम सक्सेसफुल हो सकते हो प्रगति मैम बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको फुल कंसंट्रेट करना होगा अपनी रुचि के अनुसार और जहाँ सीए की बात आती है वहाँ थोड़ा सा टफ़ ज़रूर है क्योंकि इसका रिजल्ट जैसे कि मैडम ने बताया वैसे ही है लेकिन फिर भी इसके साथ ऑप्शंस बहुत हैं वहाँ तक पहुँचने के बाद आप कहीं ना कहीं सेट भी हो सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं तो प्रगति जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को जाते जाते आप क्या बताना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पर Uh, मैं कॉमर्स के बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि कॉमर्स में बहुत ऑप्शंस हैं तुमने अगर ये कोर्स चूज किया है तो मन लगा के पढ़ाई करो मन लगा के मीन्स ऐसे नहीं है कि नहीं हमारा ये कॉमर्स में क्या होगा करियर इस आशंका से मत जगो अगर तुमने ये फील्ड लिया है तो उसको पूरे मन से पूरा करो और यहाँ पर भी तुम्हें बहुत स्कोप है क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हम किसी चीज में पूरा कामयाब होना है हमें तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके हम वहां तक पक्का पहुंच सकते हैं ओके okay, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रगति जी मुझे लगता है कि इंग्लिश में ऐसा बताया जाता है तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको ये बनना है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत सारी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और उसमें कोई दोरा नहीं है लेकिन इच्छा बहुत ज्यादा होनी चाहिए उस चीज को करने की इसीलिए आप थोड़ा सा अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए अपने करियर के प्रति सजाग हो जाइए अटेंशन अटेंशन बढ़ाइए और अपने करियर में अच्छा करें अच्छा बने ऐसी हमारी शुभकामनाएं है एंड बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रगति मैम आप हमारे साथ जुड़े और कॉमर्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और हमारे विद्यार्थी मित्रों को मोटिवेट किया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही और मैं चाहूंगा कि आपको जो बातें अच्छी लगी हो उसे नोट करें और जो बातें आपके नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह चौरा पन्द्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम और अपना प्रॉब्लम या जिन विषय पर आप जानना चाहते हैं उस विषय को लिख सेंड कीजिए और हम अगले एपिसोड में उन चीजों पर गौर करेंगे उन चीजों पर बात करेंगे और आप अपना करियर में एक्सेल करें बहुत अच्छा करियर बनाए अपना और परिवार का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और प्रगति मैम को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहोह निर्गुण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 रज़ सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे वो पालन हारे निरखन न्यारे तुम्रे बिन